गोविंद हरिओम नारायण बारह मई का कार्यक्रम स्थापना महोत्सव का हुआ और ज्योतिर्वेद के कार्यक्रम भी पिछले रविवार और उससे पूर्व तक रहे हमने मदन गोपाल जी का भी हमारी बेटी पूजा सभी का एक परम स्नेह रहा और एक लंबे अंतराल के बाद हमें फिर से मिल गया ये हमारा ही परिवार है और अब ऐसा नियम बना रहे हैं कि प्रवचन से डेढ़ बजे से मदन गोपाल जी का कार्यक्रम रहेगा दो बजे तक अपने दो बजे के बाद फिर रहेगा और हम उनके अमृत गीतों का अमृत आनंद लेंगे हाँ। आप सब लोग समय से आएंगे हाँ गोविंद हरे गीत वाणी से जरूर गाए जाते हैं लेकिन गीत वही होते हैं जो आत्मा से गूंज के आते हो और वो हमारे मदन हमारी बेटी पूजा हमें सुनाते हैं। आए विषय में प्रवेश करें गोविंद हरी अब तक हमने वेद की पावन धाराओं में अपने जीवन के क्षणों को बहुत करीब से पढ़ा है एक आसक्त व्यक्ति का जीवन है जो नितांत भटका हुआ है और एक अनासक्त जीवन की बात है जहां हर सांस समृद्ध है जहा प्रत्येक कर्म तप और पुण्य है और वही कर्म आसक्त व्यक्ति का महापाप है कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा व्यक्ति नहीं करता उसको भ्रम है कि वो पूजा करता है कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं करता कौन करता है उसका स्वभाव करता है और जिसका स्वभाव लोभ का है वो भगवान से लोभ की पूजा करता है जिसका कपट का है वो कपट की पूजा करता है और जो जैसी पूजा करता है वो वैसा ही फल पाता है कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता व्यक्ति का स्वभाव पूजा करता है यदि स्वभाव अनाशक्त है तो वो परमेश्वर में व्याप्त होकर अमर हो जाता है इसे हमने बड़े विस्तार से सुर पूजा में और असुर साधना में देखा असुर सारे घनघोर तप करता हुआ सारे फल पाता है लेकिन वो चाहता क्या है कि वो अमर हो जाए और ब्रह्मा जी उसको अमर ही नहीं करते जो वो मांगता है वो सब दे देते अंतो अंत में वो परमेश्वर द्वारा ही मारा जाता है क्योंकि वो सदा जो ईश्वर से हट के लंका बनाएगा जो अमर से हट के घर बनाएगा वो मर तो जरूर जाएगा वो इतनी सी बात असुर साधना असुर भक्ति नहीं जानती है सुर जानता है कि क्षणिक उपलब्धियों के पीछे क्यों भागना वो आज भी नष्ट है और कल भी नष्ट है यहां से तो जाना है जीवन तो एक यात्रा का नाम है तो इनसे मांगे नहीं हम इन्हीं में क्यों न खो जाएं तो वो अमर से लिपट जाता है और सुर अमर हो जाता है तो क्या है कि सुर और असुर स्वभाव है और किसी व्यक्ति के दो स्वभाव नहीं हो सकते कि पूजा में सुर हो जाए और व्यवहार जगत में असुर हो जाए ऐसा नहीं होता है एक ही रहेगा सिली भेद की ऋचाओं में एक एक कर ऋचा हम पढ़ते आ रहे हैं हमारे सामने सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि श्री हरि को पाना है तो उनको पाना नहीं स्वयं को उनमें मिटाना है कि रूप खो जाए तद्रूप हो जाए आवागमन से मुक्ति मिले मन सदा सदा के लिए नारायण में व्याप्त होता है ना तद्रूपता, वो एकत्व तो पाए, इसी का नाम मूर्ति पूजा है भक्त अपनी कल्पनाओं की एक मनोहारी मूर्ति भगवान की बनाता है तो वो मूर्ति भर नहीं है उस मूर्ति में वो अपने बिखरते हुए चारों तरफ भटकते हुए विचारों को व्यक्तित्व को मूर्ति में समेटता है समर्पण के द्वारा और फिर तल्लीनता से उस मूर्ति में को अपने में बसाता है अपनी आत्मा को मूर्ति का यथा रूप देता है और यहीं से उसकी योग की राह शुरू हो जाती है कि जब वो उस आत्मा में अपने को डुबाने डुबाता है तो उसे वो तद्रूपता सदृशता अद्वैत स्वरूप उसका बन जाता है मंजिल मिल जाती है यही आज की वेद की ऋचा है खोल डालो हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुनाशेप और उनके समापन सूत्र में है कहा कहा योगे योगे तब स्तरम वाजे वाजे हवामहे महे सखाए इंद्रमूद योगे योगे योग माने युज धातु है वो योगा क्लासेस में मत पहुंच जाना आजकल बहुत खुल गई है तब से वो गांव का नट कह रहा है मुझे योगेश्वर कहा करो क्योंकि इनसे अच्छी कसरत मुझे आती है कलाबाजी बाजी योगी योगे योग युज धातु से बना है। योग माने जुड़ना जुड़ने में दो नहीं रहेंगे अब एक ही होगा बोलो आराध्य मिटे कि मैं कौन मिटे तो कहा योगी योगी? जुड़ते रहे मिलते रहे लिपटते रहे एक होते रहे मन जाए न कहीं और बस गोविंद में खड़ा रहे क्योंकि जब हर रूप में वो है हर और वो है वो नहीं है तो वो संबंध भी नहीं वो रूप भी नहीं खाली चिता की राख है तो जब सब में वो है तो उसके माधुर्य में क्यों ना जिया जाए वो माधुर्य ही मेरा स्वभाव क्यों ना बने मैं किसी से झूठ कपट लोग क्यों करूं जब मालूम है कि शरीर को भी छोड़ के जाना है तो मैं जीवंत पाप की गठड़ी बना पतित योनियों में भटकने को आतुर क्यों हूं आज मैं पाप को फेंक क्यों ना दू और वो जो है मेरा आराध्य उसी में क्यों ना घुल मिल जाऊं ऐसा मिलूं कि मेरा रूप ही समाप्त हो जाए एक ही रूप हो जाए योगी योगी तब स्तर तुम्हारा ही स्तर तुम्हारी ही तद्रूपता तुम्हारी ही सदृशता तुम्हारा ही सर्वांग रूप पाऊ ऐसा घुलूं, ऐसा मिलूं कि बस मिल ही जाऊं। हवाम आहे। हवाम हवा का संधि हवाम आहे। वाज कहते हैं साकल्य को सामग्री को आहूति देना वाजे वाजे स्वयं की आहूति देता रहूं, अपने को अर्पित करता रहूं। हवाम अहे तेरी ही ज्योतियों के यज्ञ में अहे अहो अब जब मिल गया है तू तो भटकूंगा कहां पर जो भटक गया वो अतिशय पापी है अब नहीं भटकेंगे जब जान लिया है पहचान लिया है पालिया है जीवन का सत्य तो आप क्यों भटकेंगे और जो भटक रहा है वो तो महापतिथ है तो कहा योगी योगी तब स्तर वाजी वाजे हवाम अही सखाए इंद्रम उत इंद्रमूत की संधि विषय जाएगा सखाए इंद्रम तय सखा अर्थात आत्मा आत्मा अर्थात घटघटवासी श्री कृष्ण हम गोविंद को सखा क्यों कहते हैं क्योंकि ये परमात्मा के लीला अवतार है इसलिए यह तो सचराचर की सखा है अब परमात्मा में से परम हटाओ तो बाकी क्या रहा आत्मा तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारा सखा है और वे ही श्री कृष्ण है वे ही घटघटवासी है और वे ही परमात्मा अर्थात परमेश्वर का लीला अवतार है अपने को पढ़ो अपने को जानो अपने को पहचानो इतनी सड़ी हुई सताई जिंदगी मत जियो तुम उस परमेश्वर की बनाई सर्वोत्कृष्ट अनुपम कृति हो तो इतना महिला इतना झूठा गंदा होकर क्यों जीते हो कि तुमको बनाने वाला भी लज्जित हो जाए ये सारी एठ फेंक दो ये पाप है तुम्हारे तो कहा योगे योगे तब स्तरम वाजे बाजे हवा महे सखाए इंद्रम उत उस आत्मा के कृष्ण की इंद्र माने महान ज्योतियों अमर रश्मियों में उत किरणों में को अपने में बसाते चलें अर्पित होते चलें ज्योति बनते चलें गोविंद की शोभा बने बनाने वाले का कलंक बन के तो नची है आज हम किसी को धोखा नहीं देते हम अपने बनाने वाले की मूर्ति को बिगाड़ते हैं वो जो हमें हर सांस बना रहा जो हमें हर क्षण उत्पन्न कर रहा जो हमें सजा रहा हम उसका अपमान करते हैं जब जब सोचते हैं कि ये गलत काम करके हम अपने प्रतिष्ठा बढ़ा लें झूठ कपट के सहारे घर गृहस्थी चला लें, ले हाँ, लोग, लालच के खेल खेल डाले हम भूल जाते हैं कि हमने हर सांस अपने उत्पन्न करने वाले को गंदी भद्दी गालियों से नवाजा है और इस पाप के प्रायश्चित बहुत दुर्लभ है हमें कभी नहीं भूलना चाहिए तो वही इस में ऋषि कह रहा है कल्पना का चित्र साकार करो गुरुकुल में बैठे हुए हो यज्ञ कुंड के सामने हो बाहर आहुतियां दे रहे हो और ज्ञान भीतर का वो दे रहा है जल तुम भीतर रहे हो बाहर आचार्य और उपाचार्य हैं, भीतर आत्मा और प्राणवायु आचार्य और उपाचार्य हैं। बाहर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित है पवित्र अग्नि है और भीतर नौ माताएं नौ अग्निया ही ब्रह्मज्वाला है ये जलाती भी हैं ये उभारती भी हैं ये जन्म भी देती हैं ये पालती भी हैं ये बुद्धि विवेक से वरत करती हैं ये दूध भी पिलाती हैं ये जीवन का संचार भी करती हैं और ये क्षण क्षण मेरे जीवन को रोम रोम सींचती भी हैं इन ब्रह्म ज्वालाओं को ही मैंने के यज्ञ को ही मैंने मूल यज्ञ कहा है और जीवरूप हम सब यजमान हैं गुरुकुल में ऋषि से पढ़ रहे हैं और जब वो कहते हैं बाहर के यज्ञ में बाहर की साकल्य के साथ झूठ कपट लोभ मोह मद मत्सर ईश्वर से हट के जीने की हर मनोवृत्ति को सामग्री सा बाहर जला और भीतर स्वयं इन अग्नियों में जलने को क्योंकि यही तेरी असली माँ है भसमी के अंबार से वहां कोई मां नहीं थी जो तुझे आन में लाती ये ब्रह्म ज्वालाएं ही पेड़ों के यज्ञ में तुझे लाई थी यही तेरी सत्य रूप माता है आत्मा ही तेरा जनक है ये ही तुम्हारे पिता हैं बाकी जगत तो एक नाट्य लीला है जहां केवल पात्रता जी जाती है कोई उंगली बनाना नहीं जाता जानता जैसे रामलीला के मंच पर कोई भी पात्र कुछ बनाता नहीं खाली गाते हैं वह प्रकट कृपाला दीनदयाला नाटक में केवल अभिनय होता है वही जगत अभिनय है जो अपनी उंगली नहीं बनाए उन्होंने बेटा बेटी का बनाए अपने को पढ़ो अंधे मत बनो अपने को पहचानो और जो अपनी पात्रता को पात्रता नहीं समझ पाया वो सत्य कह वो राह कब पाएगा तो कहा बाहर के हवन यज्ञ में हर लोभ लालच को हर भटकते विचार को गंदी मनोवृत्तियों को आवाज़ हवन कर डाले और फिर अंतर जगत में जिन अग्नियों से भस्मी से हम आने में आए अन्न से हमने शिशु का रूप पाया और जिन अग्नियों के यज्ञ के द्वारा ही हमारी निमित माता ने हमें दूध पिलाया हमें पाला और जिन यज्ञ अग्नियों के द्वारा ही संपूर्ण सचराचर जीवंत है आओ आज ऐसे ज्योतिर्मय आत्मा से और उसकी ज्योति स्निग्ध ज्योतियों से हम जुड़ जाएं आओ हम अपने भीतर उस आत्मा में ही अगला जन्म पाए क्योंकि हर बार जन्म इन ब्रह्म ज्वालाओं से ही हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा और कोई समर्थ नहीं है जो हमें जन्म दे पाए जो सत्य है आओ आज उस सच को स्वीकारें वेद पुकारता हम सबको झूठ का सहारा लेके जीने वाले बहुत धोखे खाते हैं गड्ढों में गिर जाते हैं चलो सत्य की राह चलें अपने को रोम रोम पर डालें आज भी अपने को नहीं जाना तो क्या कुत्ता बिल्ली की योनि में जाके अपने को पढ़ेंगे कब जाने के स्वयं को और जो स्वयं को नहीं जानते हैं वो कभी पाप से नहीं बच पाते क्योंकि अज्ञानी तो पाप करेगा ही जो जानता नहीं वो तो पाप की जीवंत तो मूर्ति बनेगा ही तो चलो आज अपने को कुरे स्वयं को जाने और उस महान सत्ता को पहचाने जो आज भी एक एक कोष शरीर का बना रहा अग्नियों के द्वारा तप के द्वारा चलो उससे जुड़े और तप करें तो वही आज की रिचा है हमारी गुरुकुल का पावन स्थान है कल की शिक्षा में गुरुकुल मुझे सबसे पहले मेरा रूप पढ़ाता है फिर वही ज्ञान देता है क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं जाना वो तो भटकता ही रहेगा आज की शिक्षा में गुरुकुल नहीं है अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह मोटी घूस पैसा मकान यही सब रह गया आदमी खो गया वो अपने को जान ही नहीं सकता अपने को पहचान ही नहीं सकता अब उससे कहो तो कहता है स्वामी जी आप प्रैक्टिकल बोला करो बहुतों के मन से आवाज प्रैक्टिकल नहीं तो क्या है अभी तक तू अंधता जी रहा था अब मैं तुझे प्रैक्टिकल जीवन दे रहा हूं अभी भी कहता है कि कुछ प्रैक्टिकल कहा तुम कितना जान पाए अपने आप को और अब नहीं जाना तो कब जानोगे तुम्हारी सारी दुख पीड़ा और अभाव का कारण तुम्हारा अज्ञान है तुम्हारे तनाव और दुख का कारण तुम्हारी अज्ञान की मनोवृत्तियां हैं जब जब तुम बहुनी मानसिकता में भटकते हो तुम पीड़ाएं ही पीड़ाएं देते भी हो और जीते भी हो और लेते भी हो छोटा बच्चा छोटे खिलौने उसकी मानसिकता का स्तर वही है जब भी खिलौना टूटता है वो रोने लगता है लेकिन वही लड़का जब बड़ा हो जाता है उसका विवाह हो जाता है उसकी मानसिकता का स्तर उन्नत होता है तो अब बचपन का खिलौना टूटे तो वो पत्नी के सामने भाई भाई करके रोएगा नहीं जब और बड़ा हुआ सत्संग किया उसने उसकी मानसिकता में और अधिक ईश्वर स्पष्ट होने लगा और ज्यादा वो प्रैक्टिकल होने लगा तो उसे लगा कि अगर आत्मा नहीं तो कुछ भी तो नहीं है राम नाम सत्य हो जाएगा लोग उठा के ले जाएंगे तो अपनी पहचान वो आत्मा में जब खोजने लगा वेदों में आकर के आत्मा अमर है वो अमर हो गया अब वो दुखी नहीं होता उसे कोई पीड़ा नहीं छूती वो जानता है कि जगत एक नाट्यशाला है और यही तुम्हारे सबके सुख का क्षण जो खुद पीड़ाओं के पीछे दावत देता भाग रहा है वो पीड़ा मुक्त कैसे हो सकता है जो विरक्त होगा वही सुखी होगा जो विरक्त होगा वही सुखी होगा जो जितना आसक्त है वो उतना दुखी है और उतना ही पतित है उसका उद्धार 33 करोड़ जन्मो में भी नारायण की कृपा ही संभव करेगी वरना संभव नहीं है एक जन्म नहीं कह रहा तो गुरुकुल मेरे खाली मन के घड़े भरता है मुझे एक परिपक्व मानसिकता मेच्योर मेंटल लेवल पर लाता है आज हम बुढ़ापे तक अपने बहुपन से नहीं बच पाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में फुदक के फिर वहीं जा खड़े होते हैं ये हमारी मानसिकता है एक बार एक प्रवचन स्थल से जा जा रहे बाहर निकले तो एक आईजी पुलिस के अभी तक आईजी हैं, है मतलब आई जी ही आया जी कोई नहीं हुआ बस नेताओं के पीछे आई जी आई जी हैं बड़े नहीं आगे बह के वही आजादी के बाद ही वही है। तो गाड़ी पकड़ ली कहने बाबा हम अभी तक इतने तनाव तनावग्रस्त क्यों जीते हैं हमने कहा ये क्या है जिसमें हम बैठे हैं बोले गाड़ी है मैंने तेरे पास भी है गाड़ी बोले हाँ मैंने कहा चलाना आता तेरे को बोला जी ड्राइवर है वैसे तो हम भी चला लेते हैं कहीं एक बात बताओ आई जी जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी अज्ञानी थे तुम तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता था तो पहली बार जब गाड़ी पे बैठे थे तो तनाव था ना डर लग रहा था ना कहीं लड़ तो नहीं जाएंगे बोले हां मैंने कहा जब 10-15 बार 20 बार दो तीन महीने में तुम अच्छी ड्राइविंग सीख गए तो क्या फिर भी तनाव था बोले नहीं तब तू तो एंजॉय कर रहे थे ड्राइविंग को तो मैंने कहा जिंदगी की गाड़ी को चलाने की आई जी तुझे तमीज कब आएगी कि अभी तक तनाव तनावग्रस्त है तुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आई और कहती हो कि बड़े समझदार हो बड़े मैच्योर हो गए हो तुम तुम्हारी समझदारी की वाहवाह है कि जिंदगी का एक लम्हा भी तो तुम तनाव मुक्त होकर जी नहीं पाए वही बौनी सड़ी हुई मानसिकता और कहते हो कि तुम बड़े हो गए हो बड़पन एक बड़ी सोच एक परिपक्व मानसिकता के साथ होता है बौनेपन में पीड़ा देना और लेना ही जीवन का धंधा बन जाता है जहां बैठे हैं वहीं कोई आतंक फैला रहे हैं और रोज पेट भरते हैं पाप से और कम वक्त पेट है कि फिर खाली हो जाता है तो दोबारा फिर वही पाप करने पड़ते हैं जो अपने को नहीं जानते उनका कोई चरित्र नहीं होता वो महाचरित्रहीन होते हैं जो उन पे विश्वास करते हैं वो भी धोखा करते हैं इसलिए गुरुकुल शिक्षा में प्रवेश के साथ ही मैं वेद पढ़ाता हूं कि उसमें एक चरित्र आए उसका पन जाए उसकी सड़ी हुई सोच को विश्राम मिले वो धरती पर एक ज्योतिर्मय ईश्वर के जैसा प्रकट हो और उससे सारा संसार सुखी हो और स्वयं वो सुखी रहे उसी के हैं हम तीसरे ऋषि को का भी समापन के सूप में हैं और आज की ऋषा में हमने यही जाना है कि बाहर निमित कर्म करते चलो योगी योगी आत्मा में जुड़ते चलो तब इस तरह उसकी उस परमोच मानसिकता में नहाते चलो स्वयं को ढालते चलो कहें स्वामी जी दोनों काम कैसे हो सकते हैं प्रैक्टिकल नहीं है अन्य कहा बताते हैं कैसे हो सकते हैं वेद से अधिक प्रैक्टिकल धरती पर कुछ भी नहीं है तुम गाड़ी चला रहे हो साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटर कार जो भी तुम गाड़ी चला रहे हो सड़क देख रहे हो गाड़ी तेज भाग रही है तुम्हारा ध्यान वहीं लगा हुआ है लेकिन जो तुम्हारी बगल में बैठा है तुम उससे बातचीत भी कर रहे हो अब क्यों नहीं कहते कि मैं तेरे से बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूं कि दो काम कैसे करेंगे भाई कर रहे हो तो। तुम तुमने अपने को जाने ही कहा है और जिस विषय में बात कर रहे हो वो पूरी की पूरी जो भी विषय है घटना जिस विषय में चर्चा कर रहे हो तुम्हारे दिमाग पर पूरा एक चलचित्र की तरह पिक्चर की जैसी फिल्म दौड़े चली जा रही है वो भी तुम देख रहे हो और गाड़ी भी चला रहे हो उससे कोई भी बात कर रहे हो और कल्पनाएं भी भाग रही हैं और सड़क पर जो जाना पहचाना चेहरा मिला है तुम उसे भी याद कर रहे हो कि फलाना फलानी जगह फलाने के साथ खड़ा था मैंने देखा बोलो और तभी एक लड़का सामने आया तो तुमने झट से ब्रेक भी लगाया और उसको जाने के बाद फिर तुमने गाड़ी को धीरे धीरे मूवमेंट अप दिया तो चार चार पांच पांच काम तुम दिमाग के साथ एक साथ कर रहे हो नहीं कर रहे क्या तो किसने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है जबकि प्रैक्टिस में तुम्हारे ये है लगता है तुमने अपने को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी क्योंकि कोरी हां ठगी में ही जो घूमते रहे तुम्हें फुर्सत कहां थी अपने आप को जानने की प्रकृति ने तुम्हें इतना सुंदर मस्तिष्क दिया है जो एक साथ कई काम करता है ये घर में बैठी रोटी भी रही है पड़ोसन आई है उससे बात भी कर रही है रोटी भी बिलो रही है ये और जो वो बात कर रही है उसका फिल्म भी चल रही है दिमाग में बीच में जो चूल्हे के ऊपर दूसरी चीज चढ़ी है खोली है तो उसको भी सही कर रही है आग आगे भी कर रही है। क्या तुम एक साथ कई काम नहीं कर रहे है? तो मक्कारी प्रभु गई रामे ही क्यों हम क्यों नहीं सुधर सकते हैं? जिसे हर सांस में हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए वो हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आता है कागज की डिग्रियों के पुथनने तो बहुत हैं और अपने को पढ़ पाने तक की समझ नहीं है कि वेद पल्ले नहीं पढ़ते हैं। पशु कहे तो बात समझ में आती है तो कहा योगी योगी तब इस तरह रहू तुझ में घुला मिला रहू तुझसे मेरे अंतर की देवता मुझे रोम रोम जिलाने वाले बन के शबरी के राम मेरी जूठन को रख में बदलने वाले तब इस तरह और तेरे साथ मेरी तद्रूपता होती रहे मुझे याद रहे कि प्रत्येक निमित्त कर्म में इस जगत रूपी नाट्यशाला में मुझे सिर्फ तेरा निमित्त बन के जीना है यदि पति हूं तो भी निमित पति हूं मुझे ईश्वर तुल्य बन के दिखाना है पत्नी हूं तो मैं मुझे भी मां दुर्गा के जैसा पवित्र सचरित्र धारण करके अपने आप को प्रकट करना है मैला खाने वाला गृहस्थी नहीं चलानी है मुझे सच्चरित्रता में जीना है भाई का संबंध है तो राम की सौगंध है हर संबंध को ईश्वर तुल्य जीना है योगे योगे तब इस तरह में ये नहीं कि बाहर हां गणासा लेके बैठा हूं और रामलीला के मंच में ह जब आया तो केकई -के ने कहा तुम्हें चौदह वर्ष जाना बोले माते में अभी जाता और बाहर जब निकला तो उससे कहा कि कोठड़िया दे दे तो गणासा लेके खड़ा हो गया ये कौन सी रामलीला है तुम्हारी इसको तुम प्रैक्टिकल कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती आधुनिक प्रैक्टिकल मैं प्रवचन दूंगा तो अभी ये घटना बता रहा हूं प्रैक्टिकल सुन लो भाई बस में बड़ी भीड़ थी पति और पत्नी दोनों चढ़े और दिल फेंक पति को सामने एक सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ी तो वो उसके साथ जा के, सेट के खड़े हो गए और पत्नी ने देखा तो जल बुन गई हाँ और थोड़ी देर में वो लड़की घूमी और उसने कहा तुमने मेरी चुटकी काटी और झन्नाटेदार एक हाथ पति देव के मुंह पे दिया सच कहता हूं मैंने चुटकी नहीं काटी बोली कोई जरूरत नहीं तुम्हें सफाई देने की चुटकी तो मैंने काटी थी तुम्हें नसीहत देने के लिए शायद वो तुम्हारा प्रैक्टिकल है है ना और ये थ्योरी से खाली स्वामी जी <laughs> मैं कैसे कहूं कि जीते जी मर गए हो क्या आज तुमको ये समझ में नहीं आ अगर जिंदा होते तो प्रैक्टिकल ये था दिस वाज द वे ऑफ लिविंग अनंत की यात्रा है यात्री हो ये बात तुम्हारे प्रैक्टिस में भी आनी चाहिए थी तुम्हें अपने को पढ़ना और जानना चाहिए अरे मौत से कब तक बचोगे अरे अगला जन्म लेना है मरना तो पड़ेगा यह भटकेंगे या अनंत की राह प्रैक्टिक इसको प्रैक्टिस में उतारो ये प्रैक्टिकल है हा तो ऋचा को योगी योगी तब इस तरह जोड़ते रहे घुलते मिलते रहे हे अनंत देव इस अनंत यात्रा में हे गोविंद हे माधव एक क्षण भी आगे तो आपसे अलग ना हो तब इस तरह और तुम्हारे ही रूप में तुम्हारी ही क्रिएटिविटी में तुम्हारी ही गुणों में हम ढलते रहें हम पलते रहें हम बढ़ते रहें वाजे वाजे हवा महे जैसे एक एक क्षण यज्ञ से उत्पन्न होता है हम भी बनकर क्षण क्षण सामग्री वत तुम्हारे इसी यज्ञ में अपने आप को यज्ञ करते रहें अहो सखाई इंद्रम ऊत है और हे सखा ये घटघटवासी हे, हे गोविंद हे मेरे अंतरात्मा, मुझे हर योनि में उभारने वाले मुझे जीवंत करने वाले मुझे जीवन से वरत करने वाले तुम्हारी महान ज्योतियों में ही हम स्निग्ध नहाते रहें और वे ही हमारी रावण हम भी कोई पाप ना हो हम कभी झूठ ना बोलें हम कभी भी गलत रास्ते पर न जाएं, गोविंद हम बाहर भी तो आपके निमित्त बनकर आप ही में समाये हुए आप ही में और सब में आपका भाव हो हर संबंध नारायण आपकी सौगंध आप ही का संबंध हो जैसे आपका आपने माता और पिता के प्रति कर्तव्य किए जैसे भाइयों के प्रजा के प्रति किए जैसे आपका जानकी के प्रति है हम हर संबंध को श्री हरि आपका संबंध बना लें और उसे उतनी ही पवित्रता से जिए कभी मैला ये प्रैक्टिकल नहीं है और आज कहा ब्रह्मसूत्र भी ले ले कहा अनुपत अनुपतु न शरीरा इसको पहले वाले ये, ये ब्रह्म सूत्र को पिछले सूत्र के साथ बांधना पड़ेगा हाँ तो पहले पिछला वाला ले, ले लेते हैं कहा विवक्षित गुणों गुणोप प्रत्ये कहा वक्षित अभी जो हम बात कर रहे थे वी माने विशिष्ट व्यापक अमर वक्षित उस अमर आत्मा के वक्ष से लगे हुए उसी के से लिपटे हुए गुणों प्रत्येक्ष उसी के गुणों को आत्मा के गुणों को धारण करना ही हमारा धर्म है न कि अपनी ऐठ को अपने झूठ को घमंड को दंभ को यह शतरंजी चालों को एक बात पूछता हूं आपसे अगर आप सब में बुराइयां देखोगे तो आप क्या सुखी होगे अच्छा लगेगा और जो सब में राम देखो उसकी मनोहार देखो उसका सौंदर्य देखो ज्योति और रोमांच देखो ये अच्छा नहीं लगेगा प्रैक्टिकल कौन सा है तो फिर क्यों न सब में राम देखो कि सदा मन प्रसन्न रहे मिल जाए अगर कोई दुराचारी कपटी उसे तत्ण भुला दो और वहां से हट जाओ क्योंकि वो नहीं सुधरेगा वो तुम्हें बिगाड़ देगा ये नहीं मानेगा ये अपनी आदत से मजबूर है तुम उससे घृणा मत करो लेकिन कुसंग से दूर अवश्य रहो और दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है उनके बीच में रहते हुए भी कि हर जगह अपनी आत्मा को सामने रखो कि संग उसी का रहे सब में एक ही भाव रहे तो कुसंग की नोबत ही ना आए हम कुसंगी को तो नहीं सुधार सकते लेकिन आत्मा की ढाल कवच बनाकर हम उसके कुसंग से बच तो सकते हैं तो कहा विवक्षित गुणों गुण उप कि अपने आप को उसी में व्याप्त करते हुए आत्मा के गुणों में आत्मा के गुण धर्म में लीलाओं की अमृत कथाओं में अपने स्वरूप को पहचानते हुए चलो हम अपने साथ जुड़ते चले स्वयं में बनते चले और हम मैले भी ना हा? दुनिया हमें नंगा ना देखे तो उसके लिए हम दुनिया की आंखें तो नहीं मूल सकते हां स्वयं कपड़े पहन सकते हैं और यही हम करते हैं तो आओ आत्मा का वस्त्र ओढ़ लें, कवच धारण कर ले हम उससे तो नहीं कह सकते कि तू नंगई छोड़ दे अपनी हम अपने ही कपड़े ओड लें। बस यही तो हो सकता है दो शिष्य निकले गुरुकुल से तो उसने गुरुदेव ने कहा जा तो रहे हो और धरती पर तो कांटे ही कांटे हैं कंकड़ हैं पैर में गड़ेंगे तो क्या करोगे तेज़ ने कहा गुरुदेव झाड़ू लेके चलूंगा गुहारता जाऊंगा सर दूसरे से पूछा तू क्या करेगा उसने कहा गुरुदेव पादूका ले लूंगा पैरों में डाल पैरों को ढक लू और आज हाँ सारी जिंदगी और तुम्हारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है कि झाड़ू लिए दुनिया को झाड़ने की बात करते हो और वो सारी झाड़न तुम्हारे पेट में मैल बन के उतर आती है बड़े प्रैक्टिकल चीते हैं अरे अपनी जूती संभाल धरती न बुहारी जाएगी तो उसी को कह रहा है विवक्ष गुणोपेश लगाया है कि उसी से लिपते हुए उसी के गुण धर्म को पालन करते हुए उसी में अपने आप को व्याप्त करते हुए चा माने तथा अब आज के सूत्र में आ जाओ क्योंकि वहां चाह लगाया है, तो यहां पूरा हो रहा है अनुपद पेश तो ना शरीरा ना कि भौतिक जगत को और शरीर को ही सब कुछ मान के जी और आत्मा को भुला ही दे जो आज हम सब करते हैं फलाने ने ये कह दिया उसने वो कर दिया उसके साथ ऐसा हुआ और हम जल गए कि उसकी एक मंजिल और बन गई हाँ हमारा मकान तो उतना ही रह गए अगर एक आध मकान किसी का पार कर लाए होते तो शायद कुछ और हो गया होता ना तो कहा अनु अन अस्तु न शारीर कि न कि अन उसका अनुसरण व्याप्त हो केवल भौतिकताओं में इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान के कीजिए क्योंकि इस शरीर में मौत के अलावा कुछ है नहीं यदि आत्मा यज्ञ के द्वारा नया कोष न बनाए तो 30 महीने में तुम्हारे चमड़ी नाम की कोई चीज शरीर पे नहीं रहेगी और 25 दिन में हड्डियों के कोष भी जल जाएंगे हड्डियां भी नहीं रहेंगी और तीन महीना 20 दिन में रक्त के कोष भी मर जाते हैं तो ये शरीर कहाँ रहेगा आत्मा यज्ञों के द्वारा इसको पुनः पुनः पुनर् पुनर्निर्मित कर रहा जीवित कर रहा और आज तक, तक तुमने शरीर को नहीं पहचाना आत्मा को तुम क्या जानते मिस्टर प्रैक्टिकल सिंह के व्यवहारिक नहीं तो कहा अनु अनुपत्स ना शरीरा कि शरीर ही है बस ये जन्म ही है बस तो घर द्वार ही है बस जो इसमें जीते हैं वो बड़े भवने हैं उनकी बहुत सड़ी हुई मानसिकता है वो कभी भी जीवन व्यवहार को जान ही नहीं सकते उनकी सीमाएं केवल शरीर तक है तो वो ईश्वर को क्या जानेंगे यदि जानना है उसको तो कहा उसी को धारण करो योगी योगी, तब स्तारा कि क्षण क्षण उसी में जुड़ते चलो उसी में लिपटते चलो उसी को जीवन का स्तर बनाते चलो कि वही सब कुछ है वही जीवन है मुझे उसी का निमित्त होके जीना अगर मैं पति हूं तो निमित्त हूं पत्नी हूं तो निमित्त हूं मुझे उन लीला कथाओं के उस दिव्य स्वरूप को जीना है न कि विशांतता के लिए पाप के लिए मैला खाना है और इसी को जीवन बताना है और आए इन्हीं को हम लीला कथा में देखें और इस वक्त वेद के साथ हमने भगवान राम की कथा ले रखी है पात्रों का हम कई बार विस्तार कर चुके हैं कि 19 से 20 लाख वर्ष पूर्व की श्री राम का ऐतिहासिक घटनाक्रम है 20 लाख साल पहले और ये महाराज सगर की ही संतति है लेकिन जब भारी प्रलय के बाद दोबारा गुरुकुल शिक्षा का हम लोगों ने संयोजन किया और उसको पुनर्व्यवस्थित किया आज से 6000 वर्ष पूर्व कृष्ण के काल में वो 20 लाख साल पुराना छ हजार साल पहले तो बच्चों को उनका स्वरूप और पात्रता जो वेद में हम पढ़ाते हैं उसे और ज्यादा प्रैक्टिकल करने के लिए हमने इतिहास के महानायकों के जीवन को उनके जीवन का एक एक अक्षर पढ़ाने के लिए लीलात्मक काव्य के रूप में लीला कथाओं में यथा श्री राम लीला और कृष्ण के उपरांत कृष्ण लीलाओं में भी इसे ग्रहण किया तो यह रहस्य लीला है इतिहास नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं बीस लाख साल पुराना उसमें अब हर बालक को उसका स्वरूप पढ़ा रहा हूं जहां दशरथ और दशानन, दस इंद्रियों को रख लिया लगाम लगाई तो मन बना दशरथ और दस इंद्रिया दस मुंह बनी तो हम सब दस मुंह वाले क्या हो गए दशानन रावण ये लाओ वो बटोरो इसको धोखा दे दो इसके साथ विश्वासघात करो कैसे भी पानी में उतरे जेब उतार लो ये मानसिक रावण की तो है।, है कि किसी के घर से कुछ उठाए रावण मनोवृत्ति है ये राक्षसी मनोवृत्तियां मनोवृत्तियां ही मन की पत्नियां होती हैं कौशल्या प्राणी मात्र की पीड़ाओं को स्वयं पीना और सबके सुख के लिए जीना धरती माता की तरह ये कौशल्या है कि पीड़ा तू ले ले मीठा मेरे को दे दे मैं ले जाऊं घर में है ये कौशल्या सुमित्रा प्राणी मात्र से मित्रवत आत्म आत्मस्थ भाव से जीना किसी से भेद न करना और कह कही ये जिज्ञासा मनोवृत्ति है जिज्ञासाओं को अवध में कौशल्या सुमित्रा और स्वयं महाराज दशरथ की सत्संग में रखना तो जिज्ञासा भक्ति में रथ भरत सा पुत्र उत्पन्न करे कौशल्या मनोवृत्ति होगी तभी आत्मता तो श्री राम की प्राप्ति होगी माला फेरने से नहीं माला जीने से काम चलेगा राम मिलेंगे इसलिए कहते हैं वो एक संत कह गए हैं कि माला फेरत जुग फिरा फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डारी के मन का मन का फेर ये उनके कहने का स्तर है लेकिन हम कहेंगे तो हम इसे थोड़ा बदल देंगे गुरुकुल में जब हम इसी वाक्य इसी चौपाई को कहेंगे तो इसमें थोड़ी बदल आ जाएगी कि माला फेरत जुग फिरा फिरा न मन का फेर अब कर का मन का जानी सम मन का मन का फेर ये कि कर का डाल दे कर का गया तो सब कुछ गया तो यहां गुरुकुल में मैं लीलाओं के द्वारा बाहर के हवन के द्वारा उसे छुड़ा नहीं रहा हूं उसकी आत्मा दिखा करके उसे भी अमर कर रहा हूं तुम्हारे जीवन में कि बाहर बाहर को जला दो और भीतर स्वयं लिपट जाओ अमर हो जाओगे क्योंकि इसी से आए हो इसी से आओगे इसी से सांस है धड़कन है और जीवन का प्रतीक क्षण है ये नहीं कि बाहर का हवन छोड़ दो या माला फेंक दो तो, ना माला फेरत जुग फिरा फिरा न मन का फेर अब कर का मन का जानी सम, समान मन का मन का फेर ये तो फेरी फेर अब ये भी फेर जिसने कर का डाल दिया वो मन तक तो कभी पहुंचा ही नहीं तो माला है हाथ में तो छोड़ना मत कभी हवन करते हो पूरी निष्ठा से करना अब और भाव से करना ऐसा ही एक यज्ञ मुझ में है जिससे मुझे हर सांस हर क्षण मिल रहा है और वो आत्मा बन के शबरी का राम मेरे झूठे भोजन को यज्ञ के द्वारा रक्त में ऊर्जा में जीवन के अगले क्षण में मुझे दे रहा है तो मैं बाहर का हवन कैसे छोड़ दूं ये तो नित्य करना है निगेटिव बात वेद कभी नहीं कहते एक इसी के साथ छोटा और उदाहरण देता हूं फिर कथा में चलते हैं। एक महासंत है ने हमारे कहा उनके नाम पर एक वाक्य आता है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म अर्थात आत्मा ही सत्य है लेकिन हम अगर कहेंगे तो ऐसा कदापि नहीं कहेंगे क्योंकि इससे भ्रम फैल जाएगा जब हमने कहा जगत मिथ्या है तो पहले तो ये मिथ्या में घुस जाएंगे फलाने की ये जात है ये गोत्र है, ये गोत्रप्रदायिकता में चले जाएंगी अब जितना भी धो अब ये ना धुलने वाले पहले तो ये मिथ्या जगत जीएंगे, और मौत पहले ही उठा लेगी ब्रह्म सत्य में तो ये बाद में जाएंगे इसलिए गुरुकुल में वेद्यास कहेंगे तो क्या कहेंगे जगत सत्य है मिथ्या है ही नहीं जगत सत्य है वासुदेव में है वो सब में है बात वही है लेकिन कहने की कला बदल गई है हमने निगेटिव निगेशन को आगे नहीं रखा है हटाई दिया है, जगत सत्य है क्यों सत्य वासुदेव में आत्मा जो सब में है तो हमने आत्मा को हमने भी सत्य कहा है हमने केवल मिथ्या भाव हटा दिया नहीं तो पहले मिथ्या भाव में घुसोगे अब उसको कितना मैं समझाऊंगा कि जब एक ही आत्मा हम सबको बनाता है अब फिर भी स्वामी जी जात गोत्र की तो बात होती है तुम सब कहते हो क्यों क्योंकि मिथ्या आगे जो लग गया तुम्हारे अब कहां से सुधरोगे तुम तो? गए काम से अब नहीं सुधर सकती ये कह रहा हूं एक और ब्रह्म द्वितीय नाशती हां वो जगत गुरुओं के पेट में नहीं उतरती तुम्हारे क्या उतरी जो आज नहीं बैठे हैं शंकर ने तो चांडाल की भी स्तुति गाई थी उसे गुरु धारण किया था बेचती की और वो भी पावन गंगा के तट पर वाराणसी में छोड़ो उस तो गुरुकुल में बच्चों को वेद के इस अमृत ज्ञान को कूट कूट कर उनके रोम रोम में भरने के लिए उनके जीवन की प्रत्येक पात्रताओं को रामायण के पात्रों में ढालकर यदि घटगट वासी राम है तो घटगट वासी श्री रामायण है ये गुरुकुल में वेद की रिचाओं के साथ हम पढ़ाते थे और वही हम पढ़ रहे हैं कि भरत और शत्रुघन कहाँ गए हुए थे नंसाल में थे तो मंथरा ने मन फेर दिया मंथरा ही तो मन फेरती है जिस घर में घुसती है उस घर में कल चली जाती है विनाश हो जाता है भक्ति ही नहीं रहती और आज हम सब मंथरा बनने में बड़ी शान समझते हैं कि उसकी खोपड़ी घुमाया है मंथरा ना तो कोई स्त्री है या ना अकेला कोई पुरुष है ये तो मनोवृत्ति है किसी के भी हो सकती है जो दूसरों को भटका रहे हैं बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब मंथरा से पीड़ित हैं और जीवंत मंथरा है यहां लिंग भेद की बात नहीं है आचरण की बात है होते अगर भक्ति में रथ भरत और विषयांतता का नाश करने वाले शत्रुघ्न रिपुसूधन तो के कई के मन को मंथरा कैसे फेर पाते और क्यों अवध का विनाश होता कभी भी अपनी भक्ति को जो अभी कहा है योगे योगे तविस्तरम स्तरम कि क्षण क्षण जुड़े रहना आत्मा से एक क्षण जो हटे सर्वनाश हो जाए फिर भक्ति को पकड़ पाना भी संभव नहीं होगा इतने दूर तक रपट जाओगे भूल कभी न करना मेरा राध्य सदा मुझ में बसा रहे मेरी कल्पनाओं में रहे मेरी सुगंध बन के रहे जीवंत रहे अबे फिर भरत जी कथा में हम वहां तक पहुंच चुके हैं चित्रकूट में कथा है हमारी कि राघवेन चित्रकूट में हैं, वन में हैं, भरत आते हैं और उनसे कहते हैं क्या आप अवध में लौट चलें, आप गद्दी पर बैठें, आपकी जगह मैं बनवास करूंगा राम कहते हैं मैं राम हूं अरे मैं तो आत्मा हूं सचराचर का जनक हूं मैं गद्दी कैसे ले सकता धिकार है उनको जो हर बात में फूले हैं मैंने ये किया अरे उस आत्मा ने सब कुछ किया और कोई गद्दी ना ली कभी कहने ना आया कि बेटा मैंने बनाया है तूने नहीं कभी बोला नहीं कि ये शरीर मेरा है और तू मात्र इसमें रह रहा है मेरी दया से कभी कहा नहीं राम गद्दी ले कैसे राम तो सचराचर की सेवा में है वो गद्दी बैठेगा नहीं और भरत गद्दी पर बैठे कैसे क्योंकि तो वो भक्ति में रथ है भरत है और भक्त अपने आराध्य की हत्या करके स्वयं सम्मान लेता नहीं है वो कैसे कह दे कि मैं गद्दी बैठूंगा कोई विषयाशक्त मदांत जगत हो तो गद्दी को लेकर झगड़े हो जाएं जैसे आज हर मकान को हर कमरे को लेकर के तुम झगड़ते हो कैसे पाओगे ऐसी सुगंधित राह, ऐसा प्यार अब वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है ना क्योंकि सड़ी जिंदगी ही प्रैक्टिकल है क्या मौज है राम गद्दी लें तो कैसे लें वे तो श्री राम है घट हैं, सचराचर को पावन रूप देने वाले हैं सृष्टा हैं वे तू तो। वे गद्दी पे कैसे बैठ जाए वे तो जताना भी नहीं किसी को चाहते अपनी सेवाओं का भाव भी नहीं बताना चाहते ये वेद तीसरी आंख खोले तो मैं देखूं जो मेरे भीतर का चक्षु है वरना एक निकृष्ट जीवन ही तो जिए जाता हो अब भरत गद्दी ले तो कैसे गद्दी तो सम्मान है वो तो जो भी काम कर रहा है श्री हरि के निमित्त कर रहा है तो सम्मान तो श्री हरि का है भक्त ले तो कैसे दम होगा मैंने ये किया विनम्र भक्त होगा उन्हीं की कृपा से हुआ है उन्होंने ही किया है दोनों में भेद है दोनों में अंतर है दम भी ऐठा हुआ है वो शतरंजी लाल है और भक्त अतिशय निर्मल है सरल है विमल है उसके रूप में नारायण की छवि है जो भक्त है देखते ही मन को सुख मिलता है भाव ही तो सब कुछ है वे नहीं मानते हैं तो भरत जी उनका वही सिंहासन पर बिठाते हैं और वहीं उनका राज तिलक करते हैं और उनकी पादुका और सिंहासन लेकर वे आर्थ मन से लौट जाते हैं कि नारायण आपके बिना जीऊंगा कैसे अरे भक्त होगा तो की सुधि के बिना क्या एक सांस भी जी पाएगा आशक्त होगा घंटों जी लेगा क्योंकि उसे तो सड़ा हुआ जीवन ही जो जीना है भाग होगा तो अचानक फिर उसकी सुधि उभरेगी फिर उसमें बसेगा और उसका निमित्त होकर के ही चर्चाओं में आएगा तो उसके मुंह से अनायास उसका भाव खिल ही आएगा आसक्त और भक्त का भेद है एंड फेस इज द इंडेक्स चेहरे पर भक्ति ना आई तो तू ढोंगी है तो झूठ बोलता है कि तू भक्ति करता है। क्योंकि गांव का गंवर लड़का जिस हीरो की भक्ति करता है वो लड़का उसका डुप्लीकेट हो जाता है वो गंवार लड़का भी तो तेरी राम भक्ति किस काम की कि राम की झलक भी ना आई तुम झूठ बोलते हो सिलिका का स्वभाव भक्ति करता है राम स्वभाव होगा तो राम भक्ति होगी कपट स्वभाव होगा तो कपट ही भक्ति होगी अपने अपने स्वभाव को मांजो स्वयं को धू डालो दुखी मन से भरत लौट गए हैं माताओं के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं क्या हमें अब चित्रकूट से बाहर होना होगा मैंने चित्रकूट का दर्शन आप सबको कराया था चित्र कहते हैं भगवान के द्वारा चित्रित किया हुआ बनाया हुआ कूट माने घर ये शरीर तुम्हारे चित्रकूट ही तो है श्री राम ने के बनाए घर ही तो है आत्मा के स्फटिक शिला है ये पवित्र आचरण और स्वभाव है मंदाकिनी का तट मंद माने ज्योति अंकनी माने अंक माने गोद जिसकी गोद में ज्योतियां आवास करें वो मंदाकिनी की धारा सत्संग की गंगा है उपवन है जहां शहर की सड़ांत नहीं है जहा जंगल की उन्मुक्तता है भक्ति का विस्तार है जहां वन पुष्पों की सुगंध है और ठंडी हवा चल रही है और वहां आत्मा श्री राम समर्पिता भक्ति जीव रूप जानकी और योग में स्थित हो गया मन लक्ष्मण विराजमान है ये चित्रकूट है ये साधना का भक्ति का क्षण है क्षण रहे तू अमर रहे ये क्षण हटे मिटने की बारी है और हमने आगे चलेंगे तो चर्चा आएगी कि जब चित्रकूट छूट गया तो क्या हुआ अशोक वाटिका में जानकी है अशोक में शोक है तुम्हारे शरीर में शोक की जगह कहां है स्वयं प्रभु बना रहे हैं लेकिन अशोक में शोक आएगा तभी तो चिंता है तनाव है लड़ाई है झगड़ा है दुख है पीड़ा है क्यों है आज अशोक वाटिका शोक वाटिका क्यों बन गई है यह हम आगे इसकी चर्चा करेंगे अभी हम कथा में आगे चलते हैं वे श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं अब हमारा यहां ठहरना उचित नहीं है लक्ष्मण हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यहां तो अब अयोध्या वासी आते ही रहेंगे तो वन वनवास की मर्यादा कहीं आहत ना हो तो वे दंडिका रणी की ओर चल देते हैं हम सबको भी जाना है हम सबको भी जाना है माला